नरो काम आदि नाम अनुवाद त्याज मनोराज्यु तो अतथा त्यागो नापेक्षित कामना आदियां तो अनर्थ के कारण है इसलिए उनका तो त्याग ना उचित तो हमें समझ में आता है कि तो मनोराज्य तो हमें कुछ बिगाड़ता नहीं है ना कुछ समय ही तो बीत रहा है और क्या बिगड़ रहा है मनोराज्य तो तथा वो अनथ का साधन नहीं है इसे तथ्यागो ना अपेक्षित उसको त्यागने के लिए आप क्यों कह रहे हो उसको त्यागने की अपेक्षा नहीं है इसलिए हम मनोराज्य का अभ्यास करते रहे, तो रहे कल्पना करते रहे अपनी कल्पना की जगत में खोवे तो क्या दिक्कत है आपको इससे जो है मोक्षा थोड़ी है ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है मनोराज्य तुका तो क्षति ही अशेष दोष भगवते बीज काम आदि कामना आदि त्यागना तो चाहिए वो हम मान लेते हैं लेकिन मनोराज्य को अपनाए हुए रखे रहने में तो क्या क्षति है आपका बताओ तो सिद्धांत कहता है भाई अशेष दोष बी जब संपूर्ण दोषों का बीज ही मनोराज कामना का भी बीच मनोराज आपने कोई चीज को कल्पना नहीं करते उस कल्पना को सत्य करने के लिए कामना से होती आदमी अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए तो संकल्प करता है कामना करना है पहले कामना ही को नहीं, था। नहीं नहीं, नहीं। उसके बाद स्वयं श्रुदी की ब्रह्मा जी प्रकट हो गए क्या किए कमरे बैठे डर गए थे क्या करना को समझ में नहीं आया जल की आवाज से थप थप थप थप थप, थप, थप। आवाज पानी का समुद्र को सुनकर क्या सोचा उन्होंने तब करूं उसके बाद सृष्टि की कामना करी सृष्टि की प्रक्रिया में सभी जगह यही है पहले आप विचार करेंगे सोचेंगे कल्पना करेंगे जिसको बनाना है उसके स्वरूप की उसके आकार की सारा सोच समझ लेंगे ना जैसे आगे घलवाई को बोलो लड्डू बनाना है वो क्या कहेगा पहले कितना सा इसका चाहिए महाराज बताओ, छोटा बनाओ मध्यम बनाओ बड़ा बनाओ आगे छोटे छोटे बनाओ फिर कहा फिर इतना बेसन लाओ पहले तो लिस्ट बनेगा तो पहले आपको सोचना पड़ता है फिर उसके अनुरूप आपको साकार उस, करने के लिए संकल्प पूर्व उसकी इच्छा जागरण करी ये चीजें मैं लाऊ ऐसी प्रक्रिया क्या है अब भगवान क्या हैं? संगा काम, काम का तीसरे को पहले विषय का चिंतन हुआ विषय में आसक्ति हुई फिर विषय की कामना होती है क्रिया क्रम और विषय ध्यान कहना मनोराज्य सबसे सब सभी का बीज कौन हुआ मनोराज्य हुआ इसके तो उसी भगवान के श्लोक का ध्यान रख भगवता ही रीता भगवान ने गीता में बात कहा है अशेष दोषों का बीच समस्त दोषों का बीच कौन है अगले में श्लोक दे रहे देखिए आप साक्षात अनर्थ है तो तभाव है क्या है साक्षात अनर्थ का साधन नहीं है परंपरा हेतु तो थे परंपरिया मूल कारणी यही है जड़ यही है इसे सबसे पहले इसको छोड़ना पड़ेगा इस अभिप्राय से शंका का परिहार कर रहे शेष परंपरिया अनर्थ हेतु प्रदर्शन परम भगवत वाक्य उदाहर दी अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शन परम परंपरिया अनर्थ तो तो कैसा है ये इस बात को दिखाते हुए स्वयं भगवान ने वाक्य में अपने से कहा, कहा? दूसरे अध्याय के बासठ श्लोक में उदाहरण के उस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं अभी जाते संगा संजायते काम काम क्रोधो भी जायते इस आगे का नहीं बोला इतना ही बहुत क्रोधात बहुवती समोह ब्रह्मा सम्मोह स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशा विनश्य बुद्धिशाज से कह परिहार उपायज्य परिहार का क्या उपाय फिर इसका परिहार का उपाय है मनोराज्य को खत्म करने की रास्ता एकमात्र ओंक उच्चारक्यम झेतु मनोराज्य निर्विकल समाधि सुसंपाद क्रम सोपी सविकल्प जेतु मनोराज्य मनोराज्य को जीतना संभव है कैसे निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि महाराज निर्विकल्प समाधि अच्छा तो स्वप्न है हमारे लिए वो कैसा होएगा कहते हैं तो बड़ा कठिन काम नहीं है सुसंपादक क्रमात् सुसंपाद अरे अनायास ही संपन्न हो जाएगा निर्कल्प समाधि अनायास कैसे हो जाएगा हम तो बड़े लोगों को देखते परेशान हैं कई जन्म लगा दिए ध्यान समाधि तो हुई नहीं कहते क्रमात् क्रम से करो ढंग से करो तो सोपी सविकल्प समाधि अरे पहले सविकल्प समाधि लगाने का प्रयास करो सविकल्प में भी सविचारा सवितरता सा सोलह सीढ़ी लगा कर समाज की भी सोलह स्टेप बनाए उस प्रकार शुरू करो क्रमश करो समाधि अब उसमें भी लेंगे वो भी नहीं होता है हमारा अरे से विकल्प समाधि तुम सुने ये भी नहीं होता हमसे हमारा दिमाग जब भी बैठता हूँ तो सीधा संसार ही आता है क्या करो पीछे पड़ा थप कहते बुद्ध तत्व दोष शून्य दीर्घ प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यं विजीयते एक रास्ता सबसे सरल है तुम्हारे लिए बुद्ध तत्व लेकिन ये भी कब होगा पहले परोक्ष ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेना गुरुमुख है वेदांत पढ़ लेना अच्छी तरह से समझ लेना प्रैक्टिकल उसकी चाहते हो तो बुद्ध तत्व दोष शून्य न और बुद्धि के सक कामरांगों को त्याग दो धीदोष क्या है काम क्रोध आदि बोला था ना उनको त्यागना क्या करते एकांतवासीना एकांतवासी एकांतवासी नाम और इस में क्या करना है दीर्घम प्रणवच्च्चार्य प्रणव को उच्चारण करना अभी कैसे कितनी मात्राए शुरू कर दो आप जितनी मात्रा से हो सके छह मात्रा बारह मात्रा अठारह मात्रा चौबीस मात्रा बत्तीस मात्रा चौसठ मात्रा से बढ़ाते दो सौ छप्पन को चाड़ होती नाद बिंदु प्रनिषद आप देखिए अमृत बिंदु प्रनिषद नाद बिंदु प्रनिषद इनमें चर्चा किया गया दो मात्राओं की चर्चा और मुंडो प्रसिद्ध सामान्य रूपण में कह दिया अमात्रा से संसार मिलेगा उमात्रा से स्वर्ग मिलेगा मात्रा से मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा अब हमें करना क्या पड़ता है यदि विक्षेप है आपके अंदर बार बार अनावश्यक कल्पनाएं और नामक अनावश्यक वासना वा दृश्य आते रहते हैं तो ऊमात्र को बढ़ा इन संकल्प मोक्षार्थ नगे तो फलार्थ पहले कले धी दोष शून्य धी में धीदोष तो तो साधन बन जाता है पहले ऊ के उच्चारण से विशिष्ट चंचलता का शमन करने के पश्चात मात्रा की अधिकता को बढ़ाते हुए पूर्णतया शमन की ओर आगे बढ़ने से धीरे धीरे जब मात्राएं बढ़ते जैसे जाते हैं वैसे वैसे वैसे, वैसे। आगे सारे षण चक्र वेदन पूर्वक ज्ञानानुभूति अद्वैतानुभूति की ओर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है इसलिए उन्होंने कहा उन सारे प्रसन्दों को ध्यान रखकर बोल रहे दीर्घम प्रणम उच्चार्य मनोराज्य विजीवनोराज्य पर विजय कहा वैसे कहा गया शुरू में इसलिए ज्यादा मात्रा वाला नहीं कर सकते हो तो गिनती से कर डालो बारह कम से कम कर हजार अगर एक दिन के अंदर हम दो सौ सोलह सोश लेते हैं इक्कीस हजार छह सौ श्वास हम लोग लेते हैं इक्कीस हजार छह सौ कर दो लिख कर डालो। ली क्या करते बढ़ती लिखने से अंक भी देख रहा हूं वहीं पे हाँ? और उतरी पूरा मात्रा संख्या भी पूरा करनी है ना आपने पन्ने उस चक्कर में क्या है पूर्ण जल्दी जल्दी से आप जल्दी एकाग्रता उतना समय आप उसे डूबे रहेंगे ओम लिख धीरे धीरे क्या होगा उससे संचार होता हुआ दिखाई देता है आप जब में जाओ मैं लो मात्रा को बढ़ाओ, ऊ को कम म को कम विसंकल्प संकल्प क्या होना चाहिए अहम ब्रह्मास्म के अनुभवार्थम इसी संकल्प से आपको क्या करना है मात्रा ज्यादा ऊ म जिस और क्षण होते गए इंद्रिया ऊ मात्रा को बढ़ाना है म को कम करें और म को कम करो। फिर अंत और वो को कम करके मा मात्रे पढ़ाना है फिर वो मा मात्रा में जब पहुंचने के बाद छह बारह बत्तीस चौसठ होते हुए दो सौ छह परमात्र अवगत लक्षण स बुद्ध तत्व बुद्ध हो गया है मैंने जान लिया है तत्व को मैंने ब्रह्मत्म की रूपा तत्व को जिसके द्वारा उस व्यक्ति को बुद्ध तत्व तेना काम बुद्धि दोषेना ऐसा है जो व्यक्ति और कैसा है वो व्यक्ति काम क्रोध बुद्धि में तो दोष रहित भी है ऐसा व्यक्ति के द्वारा और क्या कर रहा है वो व्यक्ति एकांतवासी उसको इन चीजों में रुचि नहीं कथा प्रवचन भंडारा ये वो अटन सटन व्यवहार में रुचि नहीं एकांत वास रहता है आया और अच्छा कोई नहीं आए खबरे से शाम तक भीड़ लगाए रखते हैं वहां से यहां आ गए छोड़ते तो कोई ना कोई आएगा अभी आए। से नियम बना रहे ना दो से चार चार एक घंटा मिलने के लगा बंद ना फोन उठाना ना कुछ तीस मार से सब बंद कर देंगे क्या करे छोड़ते हैं ये माया ऐसी है जहां जाओ जैसा भी रहो वहीं पहुंच जाने प्रकार तीसरे कहते हैं कि करना क्या चाहिए एकांतवासी नाम विजन देश निवासशीले न एकांतवास का मतलब क्या फूल दृष्टिया व्याख्या कर रहे हैं एकांत का मतलब होता है जन देश जन रहित देश भेट भड़कता रहित देश ऐसे में जाओ ऐसे में ही वास करने की स्वभाव वाला वहीं उसको मजा आनी चाहिए हर लोगों को मजा शहर में आता है एक आदमी यहां पर है, वो देख करके है हैं रात ही तक क्या बहुत डर लगता होगा पहले डर लगेगा यार अभय अभय से भान के चक्कर हो गए और डर भी जैसे में पहुंच जाए तो फायदा क्या होगा क्या तुम सोचते हो पता नहीं ग्रस्त गृहस्थी द्वारा उनको भीड़ में अभय दिख कहता है भीड़ में भय है, नहीं दीर्घम मारे मात्रो पे तुम देखो कह दिया बढ़ाते जाना पड़ता है चौबीस बत्तीस चौसठ तेन सौ बत्तीस दो सौ छप्पन तक जाना है इस तरह से क्रम वहां पर दिया गया बढ़ाने का क्रम उस क्रम से जा करके मात्रोपे तुम प्रणवम ओंकार उच्चार्य मनोराज्य मनोराज्य पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं सारे जड़ पर विजय प्रणवोचार्य हो सकता है इस प्रकार से मनोराज्य विजय किम भनोराज्य पर विजय पाने से क्या लाभ होगा सारा संसार के जड़ मुक्त हो गया उसे मुक्त हो गया जिते तस्वीन वृत्तिशून्य मन एक पदम वशिष्ठ जिते तस् मनोराज्य को जीत गए आप वृत्तिशून्य को प्राप्त कर, व्रत्ति कर, व्रत्ति हो माने विषयाकार जो वृत्ति है सांसारिक विषयाकार जो वृत्ति समाप्त हो जाएगा और जो अपने स्वरूप ब्रह्म कर वृत्ति या वृत्तिशून्य से तात्पर्य सांसारिक विषय अगर वृत्ति मनस तिष्ट ऐसा मन रह जाता है मुख वत मुख के समान के समान और इस पद स्थिति के बारे में वशिष्ठ जी भगवान राम को अनेक प्रकार से योग में कथन किया है बहुधा ईरित यथा मुख सकल व्यवहार तिष्ठति एवं मनो अभी जैसा मुख होता है सकल रहित होकर बैठा हुआ है एवं मनोभी सर्व व्यापार रहित तो मोदी मन भी सकल अपने सकल व्यापार को त्याग कर व्यापार मे बहिर्मुखता संपूर्ण छोड़ करके अंत अपने स्वरूपाकर वृत्ति को लेकर बैठा रहता सर्व व्यापार रह तिर तो आवृत्तिक मनो अवस्थान से पुरुषार्थ प्रमाण आवृत्तिक मन की अवस्था ही वास्तविक पुरुषार्थ इसमें क्या प्रमाण है कदय वास प्रमाण दशा है क्या दशा है मन, मन का वृत्ति दशा ये जो दशा है इसी के बारे में भगवान राम को वशिष्ठ ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है वशिष्ठ श्लोक द्वय वाक्य उदाहरण वशिष्ठ श्लोक द्वय के वाक्यों का यहां पर उदाहरण दे रहे हैं दृश्यम नास्ती थी बोधे नृश्य मार्जन संपन्न चेत तदुत्पन्ना पर निर्वाण निर्वृति दृश्यम नास्ती थी बोधे नृश्य नहीं है इस बोध के द्वारा मनस दृश्य मार्जनम मन के अंदर दृश्य का शुद्धिकूरण हो गया दृश्य का मार्जन में शुद्धि हो गई दृश्य शुद्धि क्या है स्वरूपागार ब्रह्मागार कोई दृश्य मानोगे तो ब्रह्मागार वृद्धि हो गई हंडागर वृद्धि हो गई यही दृश्य शुद्धि दृश्य मार्जन संपन्न छेद तदुउत्पन्ना उत्पन्न होने पर निर्वाण निर्वृत्ति निरुदिश जो मोक्ष वह निष्पन्न हो जाएगा ऐसा जानो नि नास्तिक्रुतिया नास्ति ब्रह्म जगत अभाव नाचन इत्यादि इन श्रुतियों के करके विचार जगत के अभाव ज्ञान के द्वारा मन का मनहसा सकासा दृश्य निवारण संपन्न मन से दृश्य संबंधी सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती है जब तब यदि निर्दिश वो निर्देशों के जो परा निर्वाण निर्वृत्ति कहते हैं उस सुख को निष्पन्न जानी आप उत्पन्न होता है जान लेना विचारित मलम शास्त्र चिरतमित मौन नाथ रितेन्ना पदम इससे बड़ा कोई पद नहीं मौन से बढ़कर कोई दूसरा चीज लेकिन कब और किसके द्वारा धारण किया मौन सही होता है, है। विचारितम अलम शास्त्र शास्त्रों का पर्याप्त विचार कर लिया, श्रवण बढ़िया हो गया अब शास्त्र के स्थल अर्थ में कोई संशय और विपर्य न रह गया और सूक्ष्म अन्य दर्शनीय विचारों के कारण से विद्यमान संशय और विपर्यों को चीरम उदग्राहितम विद प्राप्ति के द्वारा गुरु के साथ अन्य मित्र के साथ विचारणा करके और भी मिटा लिया गया है संतग वासना क्षय कर लिया मनोक्षय हो गया तब मौनाद्रत नास्तम पदम मौन से बढ़कर ऐसी स्थिति में और कोई उत्तम पद नहीं हो सकता यानी का मतलब अर्थात अद्वैत शास्त्रम अत्यर्थम विचार कर अद्वैत शास्त्र को अच्छी तरह तरीके से विचार करके आज यही समस्या अद्वैत वेदांत को ही हम लोग वेदांति होकर के शांकर सम्रदाय वाले होकर के भी सही सही श्रवण मनन नहीं बहुत लोगों को हमने एक अच्छे अच्छे वक्त फटफट साफ अभी अभी नहीं अभी भी सिद्धांत साफ एक तो बहुत बढ़िया कथाकार है नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसीलिए तो आप लोग कहेंगे क्या है भी ऐसा है वो आ करके और हम रामाजी ओमकारेश्वरम लोग थे महाराज के पास आए लोग बैठे थे छुट्टी का दिन था तो बोलते हैं महाराज सब ठीक है हम लोग बोलते हैं माया में क्या है ये जगत में क्या है सारा तो हमें तो आज तक नहीं समझ माया तो सत्य जगत में सत्यता है थोड़ी बहुत हम लोग जगत में कुछ इतनी जगड़ी हुई है आप बताइए ना हम लोगों यदि हमारे लिस्ट में से एक दिन भी कथा खाली हो जाए अंदर से डराब जाए क्या हो गया आज हमें कथा कहीं क्यों नहीं बुक हुआ क्यों बुक परेशान हो जाते जगत सत्य तो है तो तुम, तुम, तुम परेशान हो रहे हो सुन करके महाराज जी हजार मुंबई बड़े था है। बड़े स्टेशन बोलते हैं और हजारों के सुनते हैं और खुद के अंदर जो है अभी भी जगत सत्य दिख रहा है सुना बडे बढ़िया सुनाते अनेक दृष्टान देते बढ़िया समझाते टीवी चैनल पर भी आप संस्कार में बताओ क्या करें ऐसे लोगों को यह समस्या इसने कहते हैं सबसे पहले अपने आप के अंदर शास्त्र का सुस्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल तीनों वादों के स्पष्ट दृश्य होना चाहिए सृष्टि दृष्टिवाद संबंधी श्रुतियां दृष्टि सृष्टिवाद संबंधी श्रुतियां आजादवाद संबंधी सृष्टि और उत्तरोत्तर क्रम में किस प्रकार से कुछ चिंतन होनी चाहिए सृष्टि दृष्टिवाद में विद्यमान दोष क्या हैं? उनके निवारण करने के लिए दृष्टि सृष्टिवाद कैसे संपन्न हुआ और दृष्टि सृष्टिवाद में भी जो विद्यमान दोषों दोष निवारण करता हुआ हम अजात में पहुंचते हुए वास्तव में माया का अभाव माया की मिथ्या तो नहीं जगत की जगत का बात अलग चीज जगत है ही नहीं उत्पन्न ही नहीं माया ही नहीं है जो उत्पन्न करने वाली कि सारी प्रक्रिया से स्पष्ट होना चाहिए तब वास्तव माना जाएगा वो मनन कर सके श्रवण में स्पष्ट नहीं होगा तो मनन क्या करेगा श्रवण में था। तथा उसका मनन क्या होगा परस्परम गुरु शिष्यादि संवाद द्वारा चिरकालम चिरकाल उसके बाद गुरु शिष्यादियों के साथ संवाद द्वारा बहुत लंबे समय तक अच्छी ढंग से मनन किया हुआ श्रवण में जो समय ना भी लगे, इन मनन के लिए के लंबा समय। श्रवण तीन साल भले हो जाए भाई मनन कम से कम बारह साल जाते है, चार जा हो जाते पढ़ा नहीं सही होता मनन ही तो होता सब प्रकार के खोपड़ी आते हैं ना यहाँ पे और शंकाएं पूछते हैं तो आपके बुद्धि के अंदर विद्यमान तत्व तो ज्ञान शुद्धिकरण हो जब ना पूछने वाले गुंगे से बैठे सुन रहे हैं तो फायदा नहीं है तो अपने फायदा नहीं है सुनने वाले को फायदा हो रहे नहीं मेरे भगवान जाने सुनाने वाले को तो कोई फायदा नहीं होगा फिर सुनाने वाले का तब फायदा है या तो सुनाने के बाद प्रश्नोत्तरी का सेशन अलग रखें कोई भी कुछ नहीं पूछे लोग ज्यादा ऐसे कर जहां भी प्रवेशन करते दस मिनट पंद्रह मिनट लास्ट में देते पूछो तो पूछो उसे क्या होता है सुनाया तो है आपने आप किसी बातों में से निकालेंगे वो दोस्त उसी से निकालेंगे आपको तब तो मजा आता है पता लगता है कि है जवाब दे पाए और अगले तो संशय दूर कर सके संतुष्ट कर सके तब समझेगा आपका मनन ठीक चलो एवं कृतक कि ऐसे करने के बाद क्या निश्चय होता है इतना संतक्तवासना तब जाकर वासना क्षय होगा वासना होगा तभी जाकर मनोनाश होगा कामा जी वासना तब मन कक्षय क्या है मन की ये संसार आकर वृत्ति खत्म हो जाता है तुष्टिम भाव स्थित हो गया अर्थ ब्रह्मा कर वृत्ति को लेकर बैठ गया प्रत्येक उससे बढ़कर उससे अधिक पुरुषार्थ नास्ती इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं है यहाँ पर कहता है तत्व ज्ञान और मनोनाश कहीं साथ यही प्रकरण बता रहे हैं ना पहले तो ज्ञान किया आपने प्रवासनाक्षय हुआ और मनोनाश हो गई तो उसमें ये बताया कहीं साथ भी होते हैं तीनों और जरूरी नहीं है की साथ ये तो निर्भर होता है अधिकारी भेद से सारी चीजें ये तो साधन ने आपको बता दिया है आज श्रवण कर रहे हैं मनन कर लिए हैं निध्यासन कर रहे हैं वो करते करते करते ऐसे अधिकारी है श्रवण करते साथ साथ मनन भी समय को साथ साथ हो गया और बैठे बैठे समाधि लग गई गुरु मुख से सुनते सुनते समाधि सर्वोदृष अधिकार कर क्या बोला गुरुअस्त मोहनम व्याख्यानम चन्ना सर्वस आह दक्षावर्ति भगवान के सामने जो बड़े बड़े ऋषि बैठ गए पूछा प्रश्न और मोहन होते बैठ कुछ भी बोले नहीं सारे का संचय खत्म हो गए जिस तत्व का उपदेश देना चाहते हैं उस तत्व का स्वरूप चिंतन कर वह अपने स्वरूप समाधित निर्वि समाधि चले गए कृष्णामूर्ति भगवान वो उनके गुरु के समाहित होने मात्र से शिष्यों का सारा संशय समाप्त निर्वृत्त शिष्यों के ऊपर और वही बुद्ध भगवान ने भी यही किया जब जब आत्मा के बारे में पूछा तो आत्मा नहीं हैून्य कहा दक्षिणा मूर्ति भगवान मौन व्याख्या किए आत्मा के बारे में वही बुद्ध भगवान आत्मा के मौन व्याख्या किए शिष्यों में ग्रहण क्या हुआ वो तो मुक्त हो गए और ये शिशु उल्टा नास्तिक होगा गए शून्यवादी बन गए अधिकारी देश है सारी चीजें जैसा अधिकारी होता वो अपनी वासना संस्कार अधिकार तो ग्रहण करेगा पहले से मार्जित वासना है मार्जित संस्कार वाला है शास्त्रीय शास्त्री बदल तो सुनते सुनते जन्म श्रवण में ही चल रहा है अभी श्रवण ही परिपक्व हो नहीं रहा है मरण तो होता ही नहीं है कितने बार भी बैठता है संसार आ जाता है तो बात एक बार भी टपकता नहीं दो बार क्लास में बड़े बाहर गए तो भूल गए ऐसे भी तो बहुत है ना मन क्या करे बैठ करके इसलिए अधिकारी पैसे सारी बात कहते हैं तीनों एक साथ हो जाता है बोलते हैं कई बार के देने क्रम से होगा भोग प्रदेना प्रारब्ध कर्मणा नहीं है निर्वृत्ति क्य चित प्रारण विक्षेपे सदी तब प्रतिकारोपाय अपेक्षाया ऐसे जो सिद्ध हो गया है चित्त जिसका प्रारतने बीच में टपक जाए तब उसको कैसे उसका परिहार करना चाहिए इसका क्या उपाय है कि कदाचित कर्मणा भोगदायिना, पुनः समाहिता सास्यात, तदेव अभ्यास पाटवा वो कुछ करना नहीं है अभ्यास की पटता के कारण से वापस उत ही लौट गया। जैसे आप जंगल में छोड़ दो सवेरा हाँक दिया गाय <laughs> को बाहर कर दिया ये तो करते हैं वो अपने आप जाते जंगल अपने आप घूम चंगल घोर आपको बुलाने की जरूरत नहीं शाम को अपने आप भाग कैसे और आते भी ऐसे झुंड झुंड आ जाते हैं और अपने आप कोई राइट कोई लेफ्ट राइट कोई लेफ्ट होते कि नहीं होते वो तो अपने घर आ जाओ पहचाने तो अपने घर उसे जाते वो अपने घर में चला वो अपने घर में चला जाओ अपने चल ये कैसे हुआ कोई ढंडा कोई खड़ा हो रही तुम इधर जाओ उधर जाओ बोले गए आदमी को बोलना भी पड़ जाता है हम उनको बोलना नहीं वो अपने आप, आप आते अपने आपने अपने घर आप पा ट्रैफिक तो पुलिस क्यों आए इसलिए तो आदमी को तो बिना ढंडे का बिना इशारा करने वाले के अपने आप बुद्धि से चलने की योग्यता है जबकि बुद्धिमान समझे मानता अपने आप पशुओं से बड़ा अपने आप मान समझता है और है वाक्य तो पशुओं से एकदम बढ़िया, इससे ज्यादा बढ़िया ढंग से पशु चलते बहुत बढ़िया उनके संसार को देखो ना कौन नियंत्रण कर रहा है इतना बढ़िया चलते और यहाँ पर रहता है कभी सही जाएंगे भिड़ जाएंगे क्योंकि खड़े रहते चौकों में क्या करता है ऐसे मूठ लोग भोग प्रदे विक्षित प्रदेश कला चिद्ध यदि मान लीजिए कभी आपकी बुद्धि विक्षित भी हो जाती है भोग भोगदाय करना भोग प्रदान करने वाले वाली कर्मों की वजह से तो पुनः सा समाह वह स्वतः ही पुनः समाहित हो जाती है कुछ करना नहीं पड़ता स्वतः गायब भी हो जाएगा क्यों सदैव तो सा पुनः समाहित सर उसी समय तक झटी की दोबारा समाहित हो जाती है कारण क्या है अभ्यास पाठवा अभ्यास की निपुणता के कारण इतने अभ्यास हो चुका है झटी की हो जाती है जैसे आपके अंक को अनेक चंद्रों से अभ्यास है धूल का कण को देख खट बंद होती अंदर घुसने में ये अंकों की इतनी बड़ी अभ्यास है ये पलखे जो हैं इतने सखत सजग है कि खट बंद होगा इससे ज्यादा सजग और सतर्क रहता है इसे अक्षकल्पो विद्वान का है ना योग सूत्रकार के प्रगढ़ियों के समान कल्पों के समान वह योगी का स्थिति हो जाता है जो जा विषय प्रारंभ का विषय जो किसी के कारण से आगे विषय पाने लगा तो वो अपने आप हो विषय क्या करेगा जो भोग हो ही नहीं सकता उसके विक्षेप तो हो ही नहीं सकता जब भी विक्षेप आने लग जाए तुरंत होने लग जाए कहते हैं भोग प्रदे नाग कर्मणा बुद्धि कदाचित भोग प्रदा प्राग कर्म के द्वारा बुद्धि मान कभी विक्षिप्त भी हो जाती है करे सा बुद्धि अभ्यास दार बुद्धि लेकिन अभ्यास की दृढ़ता के कारण से सदैव उसी समय समाहिता सिया पुनः दोबारा समाहित हो जाती है सदा चित्त विक्षेप रहित ब्रह्मवित औपचारिक ऐसे विक्षेप रहित सदा चित्त विक्षेप रहित जो ब्रह्म ब्रह्मवित्त है, है उसको ब्रह्म ज्ञानी शब्द कर रहे हैं भव्य औपचारिक वास्तव तो ब्रह्म ही है तो ब्रह्म तो ज्ञानी जो शब्द व्यवहार हो रहा है वो औपचारिक है क्योंकि ब्रह्मवित्त तो ब्रह्म ही है उसका ब्रह्मज्ञानी शब्द प्रयोग नहीं होता ब्रह्मज्ञानी क्या ब्रह्म का ज्ञान वाला अरे ज्ञान वाला ने ज्ञान ही हो गया कहा गया वो वाला वाला छूट है जाते हैं राय वाला डोई वाला सभी रह जाते हैं जैसे वो भी वाला यही रह जाते ज्ञान वाला भाव भी खत्म और ज्ञान ही है वो इसे कहते विक्षेपो यश ब्रह्मवित्तम न ब्रह्मय प्रहु मुनय पारदर्शिण पारदर्शी मुनियों का कहना है ये विक्षेप ना जिसके अंदर विक्षेप नाम विच्छेद हो गया वह व्यक्ति अस्य अस् ब्रह्मवित न मान्य ब्रह्मवित भी नहीं माना जाता है किंतु क्या मानते हो अयम ब्रह्मो अरे एक तो साक, साक्षात ब्रह्म ही है ऐसा ही व्यवहार मुनि लोग करते हैं वाक्य इस विषय में भी का के उदाहरणि को उदाह नहीं विषय किसका होता है जिसके पास आवरण हो आवरण नहीं होता आवरण किसका है अविद्या शो ग सदावे पर ही दस्य कारण क्या मूल कारण भूता विद्या या, माया ही निवृत्त हो गया अनु अरे सब कहा है आप सब में समान के पास करो तो सब सबको चाहे कुछ भी नहीं है वहां ब्रह्म बस ब्रह्म ही ब्रह्म, ये। ब्रह्म ये वायम। जब ब्रह्म ही है वो सब कहा से आ गए और सब में कहा से आ गए ये सारी बातें निचले स्तर की बात है। ये उसकी बात कर रहे हैं जब ब्रह्मित ब्रह्म ही हो गया और किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं रहने का मतलब क्या सब सब का मतलब है आगे विछेप। मैं हूं पर ये सब विक्षेप के बना दिखेगा सदा विक्षेप रही से जब कह दिए हैं किसी भी प्रकार का नहीं है तो जाग ब्रह्म ही हो गया इसके जगत राम ही नहीं रह गया दर्शनादर्शन स्वयं केवल रूपतः सत ब्रह्म ब्रह्म न ब्रह्म विस्वय दर्शन अदर्शने हिता दर्शन और अदर्शन ब्रह्म जाना में ब्रह्म न जाना में दोनों को छोड़ कर ऊपर पर उठ गया हो यही तो कैनों प्रसिद्ध में गा जो कहता है मैं जानता हूं वो नहीं जानता जो कहता है मैं नहीं जानता हूं वो जानता और जो जानता न जानता दोनों से परे उठ गया उसी भाव ब्रह्म जाना ऐसे भी नहीं कहता ना जाना ऐसे भी नहीं कहता दर्शन दर्शन हिता और क्या है स्वयं केवल रूप स्वयं अपने केवल आपको यह ऐसा संस्कृत है सू ब्रह्म है सातु त्याग करके स्वयं अद्वितीय चेतने मातृ रूपे अवतिषते हैं अद्वित चेतन मातृ है स स्वयं ब्रह्म न ब्रह्म विद्वित ब्रह्म ही है सकल द्वैत वेचन उपसमर्धि विवेक प्रकार आपने जो आरंभ किया क्यों किया प्रयोजन से अंत में उपसंहार कर रहे हैं जीवन मुक्ते है पराकाष्ठा जीव द्वैत विवर्जनावेचित जीवन मुक्त है पराकाष्ठा जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा क्या है जीव कृत द्वैत का अभाव हो जाए जीव सृष्टि का खत्म ष्टि को खत्म करने कोई जरूरत नहीं जीव सृष्टि खत्म हो जाए जीवन मुक्ति और जीव सृष्टि और जीव सृष्टि रूपा द्वैत का हमें विचार करना पड़ा ताकि हम ईश्वर सृष्टि को नकारने की अपेक्षा से उसको खत्म करने की सोचने की अपेक्षा से अपने द्वारा इस ईश्वर सृष्टि के साथ संबंध जोड़ करके जो हम लोगों ने कल्पना कर लिया है उस जीव सृष्टि को जब हम मिटा देते हैं तो हम जीव मुक्त हो सकते हैं इसीलिए भी यहां पर ईशा द्वैता ईशा ईश्वरीय द्वैत से विवेकम अतः इसलिए असौ के जीव द्वैत को ईश द्वैत से अलग करके के पृथक तर समझाया गया है असौ में उक्त प्रकार आज मुक्त है उक्त प्रकार वाली जीवन मुक्ति पराकाष्ठा निर्दिशे पर भूमि निर्दिश जो का भूमि अंतिम जो स्वरूप क्या है वो स्वरूप ही, ब्रह्म ही हो हो जीव द्वैत से मनोमय प्रपंच मनोमय प्रपंच इस मनोमय प्रपंच के विवरचनात्त्यागा लभ्य थे इसके प्रत्याशी लाभ हो सकता है प्राप्य थे अतः कारणा इसी कारण से इधम जीवद इस जीव द्वैत का ईश्वर सृष्टि द्वैताव ईश्वर से वेचिथे विविच प्रदर्शित करके दिखाई